अनोशो ठोक झरत दस हूं दिस मोती नंबर थ्री घरी घड़ी पल पल छन डोलत डालत साफरिया सुर नर मुनि सब कारण अपनी अपनी बेरिया को नही कूरी सबे न छवत को नहीं पावत मारत मो मरिया अब कि बेर सुनो नरमूर बहुरी नलो अब तरिया को नहीं कहल कहमूरी कहे गुलाल सतगुरु बलिहारी भव सिंधु अगम गरिया कहे गुला सतगुरु बलिहारी भव सिंधु अगम गम तरिया को नहीं कैल मोरी मन के बुझरिया तन <tiny>, मीरा आ रित जाएँ घर बैठल भेटल रघुराय जोगी जाति बऊ भे बनावे मानुवा पण मानी समुझे तनुमराम पूजही पत्थल जल को ध्यान खोजत नर ही कहत पिस आशा तस् करें न दुविधा मतल फिरत शरीर तन लोक पूजा वहीं घर घर धाय दो जख कारण भेष गवाय सुर नर नाग मनुष्य अवतार बिनु हरि भजन न पावही पार तन में राम कारण है है रहता बोला ताँते फिर फिर नरक समाए अब की बैर जो जानू भाई अवधि बीते कछु हाथन आन मीरा सदा सुखद निज जानू राम कहे गुलाल न तो जमपुर धाम सदा सुखद निज जान न कहे गुलाल न तो जमपुर धाम तन मीरा अत जाए झरत दसम दिस मोती बस आख की कमी मोती झर ही रहे कान बहरे उसकी वीणा बज ही रही है शाश्वत एक क्षण को रुकती नहीं यह सारा जीवन उसके ही स्वरों से उसके ही आनंद से उसके ही उत्सव से रंगीन है मदमस्त है एक आदमी है कि बाहर पड़ गया है इस उत्सव के पड़ जाने का कारण भी है क्योंकि एक आदमी ही है जो होश पूर्वक इस उत्सव का आनंद ले सकता है वृक्ष भी सम्मिलित पौधे पशु पक्षी नदी नद पहाड़ तारे वे सब सम्मिलित हैं उत्सव में लेकिन उनका सम्मिलित होना उनकी स्वेच्छा से नहीं वे चाहे तो भी इस उत्सव से बाहर नहीं हो सकते यह उत्सव उनके लिए अनिवार्य है मनुष्य की चेतना स्वतंत्र है चुनाव की क्षमता है चाहो तो देखो झरद दसो दिस मोती चाहो तो मत देखो लेकिन तुम चाहो या न चाहो तुम देखो या न देखो मोती तो झरते ही जा रहे देखोगे तो भर लोगे अपनी झोली न देखोगे तो रह जाओगे रिक्त और खाली देखोगे तो धन्यवाद से भर जाओ धन्यवाद का भाव ही धर्म है देखोगे तो अनुग्रह में डूब जाओगे अनुग्रह प्रार्थना है पूजा है आराधना है न देखोगे तो शिकायत और शिकवे संदेह हजार हजार संदेह न देखोगे तो कांटे हुई कांटों में चुभ जाओगे अंधों को कांटे ही मिलते हैं। आंख वाले फूल चुन लेते और आंखें जितनी गहरी होती हैं उतने ही धीरे धीरे कांटे भी फूल हो जाते आंखें न हो तो फूल कांटे हो जाते तुम्हारी आंख का सारा खेल है और तुम पौधे नहीं हो पशु नहीं हो पक्षी नहीं हो इसलिए अनिवार्य रूपेण तुम इस उत्सव के अंग नहीं हो निमंत्रण है चाहो स्वीकार कर लो चाहे इनकार कर दो स्वीकार कर सको तो तुम्हारे प्राणों के अंतरतम से पुकार उठने लगे फिर न मंदिर जाने की जरूरत है न मस्जिद न गिरजा न गुरुद्वारा जहां बैठ के यह पुकार उठेगी वही मंदिर वही मस्जिद वही गिरजा वही गुरुद्वारा पूनम बन उतरो भावों की कोमल पाटी पर शाश्वत रंग भरो पूनम बन उतरो आतप से झुलसा तन सरवर झरते ज्वालाओं के निर्झर अधरों पर परितोष अधरधर युग की त्रसा हरो पूनम उधरो मुक्त प्राण निष्प्राण नियम यम गंध विधुर प्राणों का संभ्रम निष्फलों सूलों के श्रम कम निष्फलों सूलों के श्रम क्रम साधक सिद्ध करो पूरो विकसित हो साधों के शतदल मुकुलित परिमल के पाटल दल जीवन के सितप्रभ प्रण उज्ज्वल ज्योतिर्मयी विछरो पूनम बन उतरो जैसे ही तुम देखने लगो पुकार उठती है अहिरनिस उतरो पूनम बन उतरो और परमात्मा उतरता है उतर ही रहा है सिर्फ पुकार की कमी है इसलिए तुम संयुक्त नहीं हो पाते गुलाल के इन सूत्रों को हृदयंगम करो कौ नहीं कैल मोरे मन के बुझरिया, कोई नहीं मेरे मन को बुझा सका कोई नहीं मेरे मन की दहकती अंगार को बुझा सका कोई नहीं मेरे मन के समाधान को दे सका कोई दे भी नहीं सकता और हम सब इसी आशा में है कि कोई दे देगा तुम्हें खोजना होगा मिलता है जरूर मिलता है समाधान पर खोज से मिलता है उधार नहीं न गीता दे सकती न कुरान दे सकता न बुद्ध दे सकते न महावीर दे सकते न मैं दे सकता न कोई और दे सकता काश कोई दूसरा दे सकता तो बात बड़ी सरल हो जाती धर्म का कोई शिक्षण होता ही नहीं विज्ञान का शिक्षण हो सकता है धर्म का शिक्षण नहीं होता क्योंकि विज्ञान दूसरा तुम्हें दे सकता है विज्ञान उधार है बासा है धर्म सदा ताजा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिता के सिद्धांत को एक बार खोज लिया अब हर आदमी को बार बार खोजने की जरूरत नहीं कोई पागल है जो उसे बार बार खोजे आइंस्टीन ने खोज लिया सबका हो गया अब बस थोड़ा सा समझ लो पढ़ लो कोई भी जो जानता हो समझा दे कि सिद्धांत तुम्हारा हो गया लेकिन बुद्ध ने जो खोजा वो इस तरह सबका नहीं होता महावीर ने भी खोजा सबका नहीं होता जीसस ने खोजा मोहम्मद ने खोजा सबका नहीं होता कबीर ने नानक ने गुलाल ने अनेक अनेक जोतर् में लोगों ने खोजा उसे पाया उसे वे भर गए अनाहत के नाद से पर बड़ी असमर्थता है सिर्फ तुम्हें पुकार सकते तुम्हें आवाहन दे सकते तुम्हें चुनौती दे सकते लेकिन तुम्हारे चित्त के समाधान को तुम्ही को खोजना होगा धर्म की ये विशिष्टता है ये उसकी गरिमा भी है गौरव भी कि वो बासा नहीं होता फिर फिर खोजना होता ताजा ही पाना होता है को नहीं कैल मोरे मन के बुझारिया, लेकिन जब भी कोई खोजने निकलता है तो इसी आशा में कि कोई मेरे मन की समस्याओं को सुलझा देगा कोई मेरे उलझाव मिटा देगा कोई मेरी अड़चने साफ कर देगा कोई मेरे द्वंद्व मेरी दुविधाएं पहुंच देगा कोई कर देगा मेरे मन के दर्पण को साफ कोई मेरी आंखों से पर्दे काट देगा इस आशा में खोजने निकलता है व्यक्ति यह स्वाभाविक भी है क्योंकि और सब चीजों के संबंध में दूसरों की सलाहें काम आ जाती बीमार हो तो चिकित्सक के पास चले जाते हो वो विशेषज्ञ है वो तुम्हारी बीमारी का निदान कर देता है औषधि का भी निर्देश दे देता है बात खत्म हो गई तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ती बीमारी की निदान की औषधि की विशेषज्ञ हैं बाहर के जगत में यंत्र बिगड़ जाए विशेषज्ञ हैं चाहे विशेषज्ञ थोड़ा सा ही खरे मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ऑटोमेटिक फैक्ट्री नई नई डाली गई एक दिन चली और दूसरे दिन बंद हो गई बहुत कोशिश की मालिकों ने मगर कुछ उपाय ना बना नए नए यंत्र थे अत्याधुनिक थे अभी अभी खोजे गए थे तो खबर करनी पड़ी जहां से बन के आया था पूरा का पूरा यंत्र जाल उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ हम भेज सकते हैं विशेषज्ञ आया उसने नजर डाली उसने कहा दस हजार डॉलर मेरी फीस फीस थोड़ी ज्यादा मालूम पड़ी दस हजार डॉलर मतलब एक लाख रुपए मगर फैक्ट्री बंद पड़ी रहे तो लाखों का रोज नुकसान हो रहा था मालिक राजी हुए उन्होंने कहा कि ठीक करो दस हजार लेना उसने कुछ भी ना किया उसने जरा पैंच कस लिया और कहीं कुछ ढीला था उसको कस दिया फैक्ट्री चल पड़ी मालिक खड़ा देख रहा था उसने कहा तो हद हो गई जरा से पेंच के कसने के दस हजार डॉलर उस विशेषज्ञ ने कहा पैंच को कसने के दाम नहीं ले रहा हूं पेंच ढीला है इसको जानने का कहा पेंच कसना है इसको जानने के पैसे ले रहा हूं पेंच तो कोई भी कस देता, लेकिन किसी के भी कसने से यह यंत्र चलने वाला नहीं था पूरा जीवन इस यंत्र को समझने में लगाया उसके दाम ले रहा हूं यह तो मैं भी जानता हूं कि जरा सा पैच कसा यह दो पैसे का काम है इसके लिए दस हजार मांगना ठीक नहीं मालूम पड़ता मगर कहां कसना कितना कसना वो मैं जानता हूं बाहर के जगत में विशेषज्ञ होता है लेकिन भीतर के जगत में कोई विशेषज्ञ नहीं होता भीतर के जगत में कोई विशेषज्ञ काम नहीं आता गुलाल कहते हैं कौ नहीं कैल गया बहुत जगह द्वार कितने खटखटाए कौ नहीं कैल मोरे मन के बुझरिया लेकिन कोई ऐसी बात कहना सका कोई ऐसा सुझाव सलाह दे ना सका जिससे मेरे मन के दुविधाओं मन की समस्याओं का अंत हो जाता कि मुझे समाधान मिल जाता कि मैं तृप्त हो जाता कि मेरी बेचैनी कट जाती कि मैं मुक्त हो जाता मन के जाल से यह कोई कर ही नहीं सकता है धर्म के जगत में विशेषज्ञ नहीं होते प्रबुद्ध पुरुष होते उनके पास बैठ के तुम इशारे समझ सकते हो मगर इशारे समझना तुम्हें ही होते हैं उनके पास बैठ के तुम उनके रंग में रंग सकते हो मगर रंगना तुम्हें ही होता है उनके पास बैठ के तुम चलना सीख सकते हो मगर चलना तुम्हें ही होता है उनके पास बैठ के तुम अपने भीतर के दिए को जलाने की कला सीख सकते हो मगर सीखनी तुम्हें ही होती है सब करना तुम्हारा है सदगुरु तो केवल एक उपस्थिति मात्र है जिसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर सोए हुए तत्व जागने लगे जैसे सुबह हो जाए और फूल खिल जाएं, कोई सूरज एक एक फूल को आके खिलाता नहीं सुबह हो गई और पक्षी गीत गाने लगे कोई सूरज एक एक पक्षी के कंठ को आके गुदगुदाता नहीं सुबह हो गई और रात भर सोए हुए लोग जगने लगे सूरज एक एक द्वार पे आके दस्तक देता नहीं कि उठो भाई सुबह हो गई कि आप कब तक सोए रहोगे नहीं सूरज की मौजूदगी में कुछ घटता है लेकिन उन्हीं को घटता है जो घटाने के लिए राजी नहीं तो सूरज भी निकल आता है बहुत से लोग तो सोए ही पड़े रहते सच तो यह है कुछ लोगों को तभी नींद लगती जब सूरज निकलता है तब वो और कंबल ओढ़ के सो जाते विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि मैं जिंदगी में एक बार सुबह जल्दी उठा क्योंकि बार बार सुना पढ़ा कि सुबह का मुहूर्त बड़ा सुंदर एक बार ही उठा वो तो उठता ही दस बजे था और एक ही बार उठ के जो दुख पाया फिर दोबारा वो भूल नहीं की सुबह उठ तो आया लेकिन सुबह से ही नींद पीछा करने लगी जिंदगी भर की आदत किसी चीज में मन ही ना लगे झपकी आ चाय की टेबल पर पहली पहुंच गया बैठ के आधा घंटा राह देखी तब चाय आई तब तक इतना झल्ला चुका था कि चाय पीने का मजा भी खराब हो गया दफ्तर जाने के लिए युद्ध के दिन थे पेट्रोल की कमी थी बस से ही जाना होता था दफ्तर जाने के लिए बस के लिए जाके खड़ा हो गया आधा घंटे पहले इस वहां कोई था ही नहीं न बस न लोगों का क्यों अभी टिकट बेचने वाला भी नहीं आया था आधा घंटा भुनभुनाता रहा दफ्तर पहले पहुंच गया चपरासी बाद में पहुंचा मैं दरवाजे पर खड़ा था जब चपरासी पहुंचा मुझे बैठ के दफ्तर में धूल धमास खानी पड़ी क्योंकि दफ्तर साफ हुआ दिन भर परेशान रहा और दिन भर मैंने गालियां दी उन सब लोगों को जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बातें करते ऐसा दुख मैंने कभी पाया नहीं फिर कभी ये भूल नहीं की ऐसे लोग भी हैं जिनको सूरज उगते ही नींद आती जो रात भर जागते रहे मगर सुबह सूरज जब उगता है तब उनके लिए जागना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोग भी सत्संग में पहुंच जाते कि और कहीं जागे रहें सत्संग में सो जाते कुछ लोग तो सत्संग का मतलब ही ये लेते कि सब चिंता फिक्र छोड़कर सो जाना अब करना ही क्या है घर द्वार रहो चिंता फिक्र पत्नी जान खाए जाती बच्चे उपद्रव मचाते दफ्तर जाओ परेशानियां सत्संग में ना कोई परेशानी ना कोई झंझट बैठे कि नींद लगी एक फकीर हुए भीखंड वो बोल रहे थे एक गांव में राजस्थान का गांव रहा होगा भीखंड राजस्थान में हुए सभा में नगर का जो सबसे धनपति था आसोजी वो सामने ही बैठा था वो बार बार झपकी खा रहा था ण से न रहा गया कोई साधारण पंडित पुरोहित नहीं थे कि इसकी फिक्र करें कि यह धन पैसे वाला है तो इससे कुछ डरे बार बार उसकी झपकी से भीण के बर्दाश्त के बाहर हो गया भिकण ने कहा आसो जी क्या सोते हो आसू जी ने नींद खोली आंख खोली कहा नहीं नहीं सोता नहीं आंख बंद करके ध्यानपूर्वक सुनता हूं होशियार आदमी तो हर तरफ तरकीबें निकाल लेता है भिकरण देख तो लिया कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ध्यान में इस तरह सिर नहीं डगमगा था झोंका ऐसा आता था कि वो गिर गिर पड़ता जैसा हो रहा था ध्यान में ये नहीं होता है शकल सूरत से साफ था कि ध्यान इत्यादि कुछ भी नहीं है फिर थोड़ी देर और फिर आंसू जी ने झपकी खाई फिर पुकारा भीखंड ने आंसू जी सोते हो आंसू जी ने कहा नहीं नहीं आपने भी क्या लगा रखा है? आप अपना काम करो बोलो मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं क्या गांव में मेरी बदनामी करवानी एक बार हो तो ठीक दोबारा आप फिर वही पूछने लगे आपको बोलना है कि मेरे पीछे पड़े हो फिर थोड़ी देर और आंसू जी की फिर नींद लग गई भीकर ने तीसरी बार आवाज दी आंसू जी जिंदा हो और आंसू जी ने कहा नहीं नहीं वो समझा कि पुरानी वही बात कि आंसू जी सोते हो भीखड़ने का अब तुम धोखा ना दे सकोगे तुम निश्चित सो रहे हो क्योंकि इस बार मैंने बात ही दूसरी पूछी और तुम उत्तर वही दे रहे हो मगर एक लिहाज से तुम्हारा उत्तर सही क्योंकि जो सोता है वो मुर्दा है जिंदा है कहां सत्संग में कोई सोए तो सदगुरु के पास बह के बैठ के भी कहां बैठ पाता? था सत्संग में कोई बंद रहे तो सूरज द्वार पे भी खड़ा रह जाता फिर भी नींद लगी रह जाती मगर स्मरण रखना इस आशा में मत रहना कि कोई और तुम्हारी समस्याएं हल कर देगा गुलाल का वचन महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है खूब संवार के रख लेना क्योंकि यह आशा कहीं मन में बनी ही रहती ही छिपे में कि कोई दूसरा हमारे सोचने का ढंग यह है हम हर चीज दूसरे पे टालना चाहते अगर कुछ भूल हो तो हम किसी पे टालते कोई जुम्मेवार होना ही चाहिए जिसके कारण भूल हुई, हम अपने पे जुम्मेवार नहीं लेते अगर हमारे जीवन में उलझन है तो दूसरे लोगों के कारण जब उलझन दूसरों के कारण है तो दूसरों को ही हल करनी होगी हम हल करेंगे भी तो कैसे करेंगे हमने सीख लिया है टालना अपने से दूसरे के कंधे पे टालना हम सब टाले चले जाते हैं और ये बुनियादी भूल है कोई जिम्मेवार नहीं सिवाय तुम्हारे और उस व्यक्ति को ही मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूँ जो समग्र रूपेण अपने जीवन का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है कठिन है ये बात कठिन इसलिए है कि दूसरे के ऊपर टाल देने में राहत मिलती कि कोई हमारा कसूर तो नहीं हम करेंगे भी क्या सब तरफ उपद्रवी है वो जीवन उलझाए चले जा रहे हैं पति पत्नी पर टाल देता है कि उसकी वजह सब उपद्रव है इन्हीं पतियों ने शास्त्र लिखे वो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है नरक तुम्हें जाना है नरक तुम बनाते हो अपना स्त्री को द्वार बताते हो और रही स्त्री द्वार मत निकलो उस द्वार से मत जाओ उस रास्ते कौन तुमसे कहता है संसार दुख का मूल है यही तो पंडित तुम्हें समझाते रहे संसार दुख का मूल नहीं यह टालना है का मूल तुम्हारे भीतर छिपा अज्ञान है दुख का मूल तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना है संसार नहीं और एक दफा अगर तुमने यह गलत निर्णय ले लिया कि संसार दुख का मूल है तो फिर और और गलत निर्णय इससे निकलेंगे फिर इसका अर्थ होगा कि संसार को छोड़ो फिर तुम्हारा सन्यास संसार का त्याग बन जाएगा पहली भूल से दूसरी भूल पैदा हो रही पहले संसार दुख का मूल था यह मान लिया अब सुख की तलाश में चले तो संसार छोड़ के चले न संसार दुख का मूल था न संसार के त्याग से सुख की उपलब्धि होने वाली दुःख का मूल तुम्हारी अचेतना है मूर्छा है सुख का मूल भी वही जाग जाओ भीतर तो सुख है जाग जाओ भीतर तो स्वर्ग है सोए रहो भीतर तो नरक है महावीर से किसी ने पूछा है कि आप मुनि की क्या परिभाषा करते और अमुनि की क्या परिभाषा करते तो महावीर ने वही परिभाषा नहीं की जो जैन शास्त्रों में की गई जैन मुनि करते महावीर कैसे वैसी परिभाषा कर सकते थे महावीर तो उन उतंग शिखरों से बोलते जहां से केवल सत्य ही बोला जा सकता है महावीर ने व्याख्या की शायद किसी ने इतनी सरल इतनी सीधी इतनी साफ इतनी सचोट व्याख्या नहीं की महावीर ने कहा असुत्ता मुनि जो सोया नहीं है वह मुनि सुत्ता अमुनि और जो सोया है वह अमुनि सोया है वह असाधु जागा है वह साधु यह बात हीरो में तो लीजा है ऐसी बात है। नहीं कहा कि जो दिगंबर खड़ा है वह मुनि कि जो उपवास करता है वह मुनि नहीं कहा कि जो संसार को छोड़ दिया है वह मुनि ठीक दो छोटे से शब्दों में सारे शास्त्रों का सार भर दिया है गंगोत्री बन गए दो छोटे से शब्द असुत्ता मुनि फिर इससे गंगा बह सकती पूरा जीवन गंगा हो सके पहला कदम भ्रांति का और सारी यात्रा गलत हो जाती और हमने जो बुनियादी रूप से गलतियां की हैं उनमें एक गलती यह है कि हम सदा दूसरे पे टालते कोई भाग्य पे डालता है कोई संसार पे डालता है कोई विधाता पे डालता है कोई किस्मत पे डालता है कोई कहता है क्या करें ये दुनिया का ढंग ही ऐसा है इस दुनिया में तो दुख सबने पाया सो हम पा रहे हैं इस तरह अपनों को समझाता है सांत्वना देता है दुनिया का इससे कुछ लेना देना नहीं यही बुद्ध हुए और इसी पृथ्वी पर परम आनंद में जिए और यही कबीर हुए और इसी पृथ्वी पर परमात्मा में जिए और यही तुम वही पृथ्वी वही मिट्टी की दे उसी तरह के लोग तुम्हें घेरे हुए हैं जिस तरह के लोग कबीर को गुलाल को बुल्ला साहब को घेरे हुए थे दुनिया कोई बदल नहीं गई दुनिया वही की वही मगर लोग बड़े चालबाज लोग कहते हैं पहले सतयोग था कब था यह सतयुग ये हमेशा पहले था जब पूछो तभी पहले था छह हजार वर्ष पुरानी एक ईंट मिली है बेबीलोन में जिस पर एक छोटा सा उल्लेख उस ईंट पे ये लिखा हुआ है कि पहले सतयुग था और अब दुनिया बिल्कुल भ्रष्ट हो गई छह हजार साल पहले बेटा बाप की नहीं सुनता पत्नी पति की नहीं मानती नैतिकता भ्रष्ट हो गई मनुष्य का महान पतन हो गया हम महासंकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि आज के ही सुबह के अखबार का संपात की हो छह हजार साल पहले चीन में और भी पुरानी एक धरोहर मिली आदमी के चमड़े पर लिखी हुई कोई सात आठ हजार साल पुरानी हुई पुरानी दस्तावेज वो अपने ढंग की अकेली चीज है आदमी की चमड़ी पर लिखी गई उसको बड़ा संभाल के रखा गया है अभी तक राज नहीं खुल सका कि किस तरह के रासायनिक द्रव्यों में आदमी की चमड़ी बचाई जा सकी क्योंकि आदमी की चमड़ी तो एकदम सड़ जाती उसमें भी यही लिखा हुआ है कि पहले सतयुक्त था धन्य थे वे प्राचीन दिन जब पृथ्वी पर स्वर्ग था मगर वे दिन कब थे क्या तुम सोचते हो राम के समय में थे तो फिर रावण कब हुआ तो फिर सीता कब चुराई गई फिर सीता को गर्भवती सीता को कब उसके पति ने जंगल भिजवा दिया छोड़ दिया त्याग दिया तुम सोचते हो कृष्ण के समय में सतयुग था तो फिर महाभारत कब हुआ सत्युग कब था सतयुग कभी नहीं था वो सिर्फ मनुष्य की कल्पना वह आज की परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराने के लिए कल्पना कर लेता अतीत की सुंदर अतीत की और अगर अतीत से बचता है तो भविष्य की कल्पना कर लेता है सत्युग पीछे था और भविष्य में स्वर्णयोग है और अभी अभी क्या करें मजबूरी अभी तो हर चीज मुश्किल है और जब भी तुम रहोगे यही हालत रहेगी सत्युग अतीत में रहेगा स्वर्णयोग भविष्य में रहेगा और तुमको रहना है अभी कुछ राह अभी खोजनी पड़ेगी राह मिलती नहीं कारण साफ है तुम औरों पर टाले चले जाते हो सतयुग जागृत व्यक्ति के भीतर होता है और कलयुग सोए हुए व्यक्ति के भीतर होता है सतयुग कलयुग बाहर की बातें नहीं इतिहास की बातें नहीं तुम्हारे अंतर्तम की कथाएं ठीक कहते हैं गुलाल को नहीं कैल मोरे मन की बुझरिया घर घर गया हूं द्वार द्वार खटखटाए हैं न मालूम कितने जगह भिक्षा पात्र फैलाया कि बुझा दो कोई मेरे मन को सुलझा दो कोई मेरी उलझन को अंधेरे को मेरे मिटा दो जला दो मेरे दिए को कैसे देखूं प्रभु को कैसे छुटकारा हो बंधन से कब बरसेंगे मोती कब मेरे जीवन में भी वो धन्य घड़ी आएगी मगर नहीं कोई भी कुछ ना कर सका घरी घर घर पल पल छिन छिन डोलत डालत साफ अंगरिया और ये मेरा मन दहका जाता अंगार की तरह और कोई कुछ नहीं कर पाता कोई इस आंख को बुझा नहीं पाता घरी घर पल पल छिन छिन डोलत डालत साफ अंगरिया मैं देखता हूं कि भीतर आग ही आग है प्रतिपल आग जल रही धूध कर आग जल रही मैं धुएं की तरह उड़ा जा रहा हूं अपनी ही आग में जला जा रहा हूं और कितनों से कहा कितनों के सामने हाथ जोड़े चरण छुए कि वर्षा कर दो कि बुझा दो मेरी इस आंख को कि मैं जल जल के ही नहीं मर जाना चाहता हूं मगर कोई ये कर ना सका कोई यह कर ही नहीं सकता है यह तुम्हें ही करना होगा धर्म तुम्हें व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति होने का अर्थ होता है अपनी लगाम अपने हाथ में लो बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव अपने दिए खुद बनो कोई दूसरे से आशा न रखो आशा में भ्रांति है आसाम में विषाद आएगा आशा आज नहीं कल निराशा बनेगी तब तुम बहुत तड़फोगे और हो सकता है तब तक समय भी बीत जाए तुम दूसरों पर आशा लगाए रखो और ऐसे लोग हैं धोखेबाज बेईमान धर्म के नाम पर जितनी बेईमानी और धोखा चलता है उतना किसी और चीज के नाम पर न चलता है न चल सकता है क्योंकि धर्म इतना रहस्यपूर्ण मामला है कि धोखे धड़े की बहुत गुंजाइश परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता इसलिए कोई भी उसका पैगंबर हो सकता है बगदाद में एक आदमी पकड़ा गया जिसने घोषणा कर दी कि मैं ईश्वर का पैगंबर और ईश्वर ने मुझे भेजा है मोहम्मद के बाद क्योंकि तो मोहम्मद की किताब अब बहुत पुरानी पड़ गई अब नई किताब की जरूरत है संशोधित संस्करण चाहिए कुरान का मुसलमान यह बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमान तो बहुत मतांध लोग हैं उन्होंने तो फौरन पकड़ लिया इस आदमी को कि यह कौन है क्योंकि मुसलमानों की धारणा एक ही अल्लाह है और उस अल्लाह का एक ही पैगंबर और वह है मोहम्मद और तो कोई पैगंबर नहीं वहां दूसरे की गुंजाइश ही नहीं और कुरान में सुधार उसको पकड़ के ले जाया गया खलीफा के दरवाजे पर खलीफा भी आग बबूला हो गया उसने कहा बांध दो खंबे से जेल खाने में करो इसकी पिटाई सात दिन रखो भूखा प्यासा और मारो जितना मार सको सात दिन बाद में आऊंगा अगर होश आ जाए ठीक सात दिन बाद खलीफा गया वह आदमी सूख के हड्डी रह गया था न पानी दिया न भोजन दिया और पिटाई उसकी चलती ही रही न सोने दिया उसे जंजीरों से बंधा था खंबे से खलीफा ने पूछा कहो क्या ख्याल है कुछ अकल आई उसने कहा कि निश्चित आई जब मैं चलने लगा परमात्मा के यहां से तो परमात्मा ने कहा था कि देख मेरे पैगंबरों को बड़ी तकलीफें आती तुमने सिद्ध कर दिया कि मैं सच में ही उसका पैगंबर हूं कभी कभी मुझे शक होता था वो शक भी खत्म हो गया उसके पैगंबरों को ये तकलीफें आती ही रहीं खलीफा भी चौंका उसने ये नहीं सोचा था कि नतीजा ऐसा निकलेगा और भी का इसलिए कि दूसरे खंबे से बंधे हुए एक आदमी ने कहा सरासर झूठ बोल रहा है। खलीफा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता उसने कहा मुझे पता नहीं अरे मैं ही हूं जिसने मोहम्मद को भेजा था और इसको मैंने कभी भेजा ही नहीं उसको कुछ दिनों पहले पकड़ा गया था उसने घोषणा की थी कि मैं स्वयं सृष्टि का निर्माता यह सृष्टि मैंने ही बनाई और मैंने ही भेजे तीर्थंकर और पैगंबर और अवतार और यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है इस बदमाश को मैंने कभी भेजा ही नहीं इसकी शकल में नहीं पहचानता इसको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया हो यह भी पक्का नहीं निश्चित ही नौकर चाकरों ने बनाया है इसका चेहरा ही मुझे पहचान हुआ नहीं मालूम पड़ता धर्म के नाम पर तो कुछ भी घोषणा कर सकते हो कोई उपाय नहीं तुम्हारी घोषणाओं को खंडित करने का तुम अगर कह दो कि मैंने दुनिया बनाई तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि तुमने नहीं बनाई कैसे सिद्ध करेगा ना तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैंने बनाई ना वो सिद्ध कर सकता है कि उसने नहीं बनाई धर्म के नाम पर कुछ भी कल्पनाएं परिकल्पनाओं का विस्तार फैला सकते हो धर्म के नाम पर बहुत धोखाधड़ी चलती है और धोखाधड़ी का प्रमाण एक ही है सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन में धर्म है जिसके पास उठते बैठते तुम्हें वे सूत्र मिलने शुरू हो जाएं जिनसे तुम अपने भीतर की आग बुझा लो सदगुरु बना नहीं देता इशारे देता है जिनसे तुम अपने भीतर छिपे हुए सत्य को खोज ले सकते हो सदगुरु सत्य नहीं देता सत्य दिया नहीं जा सकता सत्य का कोई हस्तांतरण नहीं होता सत्य कोई वस्तु नहीं है कि कोई तुम्हें दे दे कि तुम ले लो किसी से न चुराया जा सकता है, न छीना जा सकता है सत्य तो एक बोध है किसी प्रज्वलित व्यक्तित्व के पास बैठकर तुम्हें यह बोध आ जाता है कि अरे मैं भी ऐसा ही हो सकता हूं किसी प्रज्वलित व्यक्ति के पास बैठकर तुम्हारे भीतर भी एक उमंग उठती है एक उत्साह उठता है कि यह असंभव नहीं यह संभव है हड्डी मांस मज्जा की देह में अगर ऐसी ज्योति जल सकती है तो मैं भी तो हड्डी मांस मज्जा कर बना हूं ये ज्योति मुझ में भी जल सकती ये भरोसा सदगुरु के पास मिल सकता है और ये भरोसा काफी है फिर इसके बाद असली खोज शुरू होती ये श्रद्धा काफी है ख्याल रखना श्रद्धा का अर्थ ये नहीं होता कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा करो ईश्वर पर तुम कैसे श्रद्धा करोगे जिसको जाना नहीं देखा नहीं पहचाना नहीं जिसका कोई पता नहीं उस पर कैसे श्रद्धा करोगे और जिस ईश्वर को ना जानते ना देखा ना पहचाना उस पर अगर श्रद्धा कर लिए तो झूठों का झूठ हो गया ऐसे झूठ से कहीं तुम सत्य तक पहुंच सकते हो श्रद्धा का ये अर्थ नहीं होता कि गीता पर श्रद्धा करो कुरान पर श्रद्धा करो वेद पर श्रद्धा करो कौन जाने वेद केवल बहुत कुशल लोगों के वचन हैं, जिन्होंने खुद भी न जाना हो हजारों किताबें हैं दुनिया में सुंदर किताबें लेकिन ज्ञाताओं से नहीं निकली लिखने में जो कुशल थे सोचने में जो कुशल थे शब्दों के जो धनी थे शब्दों के साथ खेल सकते थे उनसे निकली तुम्हें कैसे पक्का होगा कि वेद जिन्होंने जाना उनसे बहे कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि कुरान उनसे उठी जिन्होंने जाना मानना ही पड़ेगा प्रमाण तो कुछ भी नहीं हो सकता मगर यह मानना तो शुरुआत बेईमानी की हो गई सत्य का शोध ऐसी मान्यता में नहीं पड़ता फिर श्रद्धा का क्या अर्थ होता है श्रद्धा का अर्थ होता है सदगुरु के पास तुम्हें अपने में श्रद्धा आ जाए सदगुरु वही जो तुम्हें स्वयं में श्रद्धा दिला दे जिसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर स्वर छेड़ दे तुम्हारे भीतर भी कोई अनजगे राग जग पड़े तुम्हारे भीतर भी कोई बीज टूट जाए अंकुरित होने लगे अपने में श्रद्धा आजानी धर्म मैं भी परमात्मा को पा सकता हूं मैं भी सत्य को पा सकता हूं मैं भी परम मुक्ति को पा सकता हूं अगर बुद्ध ने पाली कबीर ने पाली गुलाल ने पाली तो मेरा क्या कसूर है अगर मुझ जैसे व्यक्तियों ने पाली तो मैं भी पा सकता हूं एक दिन बुद्ध भी ऐसे ही अंधेरे में भटकते थे फिर प्रकाश को उपलब्ध हो गए आज तुम अंधेरे में भटक रहे हो कल प्रकाश को उपलब्ध हो सकते हो अंधेरे में भटकने वाले ही तो प्रकाश को उपलब्ध हुए अंधों ने ही तो आंखें पाई और ने ही तो उस अमृत नाथ को सुना है हम भी बह हैं हम भी अंधे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं तो हताश होने की कोई बात नहीं ऐसा जिसके पास भरोसा आ जाए बस इतना भरोसा सदगुरु दे सकता है सुर नरमुनि डहकत सब कारण अपनी अपनी बरिया ऐसे तो बकवास लगी हुई सब बोले जा रहे हैं साधु हैं संत हैं महात्मा हैं सुर नर मुनि डहकत डहक देक रहे हैं और तुम्हारी भी आदत है, जो जितने जोर से बोले टेबल पीठ के बोले लगता है सत्य बोल रहा होगा यहां जोर से बोलने वाला आदमी समझा जाता है कि सच बोल रहा है कोई धीरे धीरे बोले खुस के बोले तो तुम्हें लगता है खुद ही डरा हुआ है ये क्या खाक सच बोलेगा और खुशफुसा के बोलने में कुछ का कुछ लोग मतलब समझ लेते मुल्ला नसरुद्दीन को सर्दी खांसी हुई थी आवाज कंठ से निकलती नहीं थी जाके दरवाजे पे डॉक्टर के दस्तक दी डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला मुल्ला ने खुशफुसा के कहा डॉक्टर साहब हैं पत्नी ने कहा वो बाहर गए जल्दी से भीतर आ जाफसा के बोलने में और खतरा है पता नहीं लोग क्या क्या समझ नहीं अच्छे मौके पे आए ऐसी आ जाया कर विधि विद्यालय का प्रोफेसर अपना अंतिम संदेश दे रहा था इस स्नातकों को जो उत्तीर्ण हो गए थे और अब जल्दी ही अदालतों में जाके वकालत शुरू करेंगे तो उसने कहा यह मेरा आखिरी संदेश तुम्हारे लिए जो मैं सदा अपने विद्यार्थियों को देता हूं जब वो मुझे छोड़ते अगर कानून तुम्हारे पक्ष में हो तो कानून की किताबों का उद्धरण दो सिर्फ कानून की किताबें काफी हैं अगर कानून तुम्हारे पक्ष में न हो तो जितने जोर से बोल सको उतने जोर से बोलो कानून की फिक्र छोड़ दो और अगर कानून बिल्कुल विपक्ष में हो तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा टेबल भी पीटो उछलो कूदो हंगामा मचा दो कानून पक्ष में हो तो धीमे बोला चलेगा लेकिन अगर कानून विपरीत हो फिर धीमे मत बोलना फिर तो तुम्हारे हंगामे पे ही सब निर्भर है फिर मजिस्ट्रेट हंगामे से ही प्रभावित होगा कुछ वकीलों का काम ही हंगामा करना है वो सिंह की तरह दहाड़ते जब भी कोई वकील सिंह की तरह दहाड़े तो समझ लेना कि कानून पक्ष में नहीं कानून पक्ष में हो तो दहाड़ने की कोई जरूरत नहीं इतना श्रम लेने की कोई जरूरत नहीं कानून काफी मगर कानून पक्ष में ना हो तो दहाड़ना पड़ेगा कमी की पूर्ति करनी होगी ना गुलाल खूब शब्द उपयोग किए सुरनर मुनि डहकत दहाड़ रहे मगर कहते मैं सब जगह से खाली हाथ लौटा ये चिल्लाने वाले लोग ये शोरगुल मचाने वाले लोग ये हंगामा मचाने वाले लोग ये सिद्धांतों का वाद विवाद शास्त्रार्थ फैलाने वाले लोग ये हजार तरह के तर्क कुतर्क करने वाले लोग इन इनसे कुछ हाथ पड़ा नहीं मेरी अंगार बुझी नहीं मेरे भीतर का दिया जला नहीं मेरे भीतर कोई मोतियों की वर्षा न हुई वही कंकर पत्थर जो पहले थे फिर भी रहे इनका ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आया सदगुरु वह है जिसके पक्ष में अस्तित्व है वह शास्त्रों के आधार से नहीं बोल रहा है वह बोल रहा है अपने अनुभव के आधार से यद्यपि सभी शास्त्र उसके अनुभव के पक्ष में होते होंगे ही होना ही पड़ेगा क्योंकि सत्य तो एक है सदगुरु मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति होनी शुरू हो जाती एक रात चांदी की एक रूप सोने का फिर आया है मौसम भीगने भिगोने का भीगने भिगोने का उड़ते स्वर के फाहे गीत बने चरवाहे घूम रहे गलियों में गूंज रहे चौराहे अंतस पर थाप पड़ी गमकी मंजीर लड़ी फिर आया है मौसम अपनापन खोने का भीगने भिगोने का गत आगत जुड़ आए मादक क्षण मुड़ आए मस्ती ने संयम के गठबंधन तोड़वाए सुमना सौ पिए हुए अलमस्ती लिए हुए फिर आया है मौसम लाज शरम धोने का भीगने भिगोने का कलियों के तन चिटके परिमल के कण छिटके मलियानिन ने रह रहे सुरभित आंचल झटके जाग उठे बंसोए किरणों ने मुद धोए फिर आया है मौसम वल्लरी पिरोने का भीगने भिगोने का सदगुरु मिल जाए तो समझना फिर आया है मौसम भीगने भिगोने का वहां से बिन भीगे मत लौटाना अन भीगे मत लौटाना सरोबोर हो जाना तरोबोर हो जाना ंतस पर था पड़ी गमकी मंजीर लड़ी फिर आया है मौसम अपनापन खोने का भीगने भिगोने का कहीं सदगुरु मिल जाए तो डुबकी मार लेना साहस करना अपने को खोने का अहंकार को एक तरफ सरका के रख देने का बस उतनी ही बात है अहंकार जो हटा सकता है वह शिष्य हो जाता है जो अहंकार को परिपूर्ण रूप से हटा सकता है वह सदगुरु से जुड़ जाता है अहंकार बीच की दीवार है और जब भी तुम्हारे अंतस पे थाप पड़े जब किसी की सन्निधि में तुम्हारे भीतर कोई धुन बजने लगे कुछ गुनगुन -गुन होने लगे नहीं कि तर्क जचे तर्क तो बुद्धि की बात है उसका कोई बहुत मूल्य नहीं नहीं कि गणित साफ बैठे गणित तो बच्चों का खेल है उसकी कोई गहराई नहीं अंतस पर था पड़े हां तुम्हारे भीतर गहराई में कोई गूंज उठने लगे थाप पड़े कोई नृत्य होने लगे तो फिर चूकना मत समझ लेना फिर आया है मौसम अपनापन खोने का भीगने भिगोने का डरेगा मन अहंकार झिझकेगा अहंकार हजार तरकीबें खोजेगा कि सावधान इधर मैं देखता हूं रोज नए लोग आ जाते खासकर भारती उन्हें देख के मुझे हैरानी होती सुनने आते हैं मैं हाथ जोड़ के आते जाते नमस्कार करता हूं वे हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकते नमस्कार का उत्तर भी नहीं दे सकते यहां सैकड़ों लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं मगर वो ऐसे बैठे रहते हैं अकड़े पत्थर की तरह जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेंगे तो कुछ खो जाएगा कुछ गमा देंगे और उनसे ये आशा मैं रखता नहीं कि पहले वो नमस्कार करें पहले मैं ही नमस्कार कर रहा हूं नमस्कार का उत्तर देने तक मैं कंजूसी हो जाती क्या खाक समझेंगे क्या खाक सुनेंगे झुकना तो बहुत दूर भीगना तो बहुत दूर वह ऐसे बच के खड़े हैं कि कहीं बूंदाबांदी पड़ ना जाए कोई कोई और उछ के छले छलांग मारे और कहीं पानी से कुछ बूंदाबांदी इन पर न पड़ जाए वह ऐसे डरे हुए खड़े वैसे दूर किनारे पे खड़े हुए कि यहीं से देखते रहें कि खतरे का कोई मौका आ जाए तो भाग खड़े हूँ भागने का इंतजाम करके खड़े हुए इतना दयनीय तो यह देश कभी भी ना था पश्चिम से लोग यहां आए हुए हैं जिनको हाथ जोड़ने की कोई परंपरा का अनुभव नहीं है जिन्हें सिर झुकाने की कोई आदत नहीं वे हाथ जोड़ लेते हैं सिर झुका देते हैं और भारती, पता नहीं किस दंभ में किस अहंकार में किस अखड़ में शायद रामायण की चार चौपाइया आती होंगी तो अकड़ शायद ब्राह्मण होंगे तो अकड़ और अब तो अकड़ का कहना क्या अब तो सूद्र भी अकड़ा हुआ है वो भी अब शूद्र नहीं हरिजन तो वो कैसे हाथ जोड़े यहां देखते हैं सत्संग का ये विहान ये प्रभात ये शांत मौन बैठे हुए लोग इनमें अधिक हैं जिनको जो भाषा में बोल रहा हूं अभी समझ में भी नहीं आती फिर भी बैठे हैं मौन फिर भी पी रहे हैं नहीं भाषा तो भाव से ही असली बात तो भाव ही है नहीं शब्द समझ में आते क्या लेना देना शब्दों से असली सवाल तो सदगुरु के साथ होना है और भारतीय आते हैं तो मैं चकित होता हूं एक उठा दूसरा उठा तीसरा उठा जैसे उठने को ही आए थे आए ही क्यों थे क्यों नाहक कष्ट किया एक भ्रांति है भारतीय मन को क्योंकि शास्त्र सुने हुए शब्द पंडित पुरोहित उनके वचन सदियों उन सदियों से हमारे भीतर बैठ गए और हमें यह भ्रांति दे रहे हैं कि हमें मालूम ही सुनना क्या है तुम बुद्ध से चूके तुम महावीर से चूके तुम कबीर से चूके तुम चूकते ही रहोगे और जब तुम चूक जाते हो जब बुद्ध जा चुके होते हैं तब तुम उनके शब्दों के मालिक हो जाते हो तब उनके शब्दों को तुम कंठस्थ कर लेते हो जब वे मौजूद होते हैं तब तुम अकड़े खड़े रहते हो इसलिए इस देश में इतने महिमावान लोग हुए लेकिन इस देश में महिमा पैदा नहीं हो पाई ये देश सभी तरह से दीन और दरिद्र रह गया ठीक कहते हैं गुलाल सुर नरमुनि डहकत सब कारण अपनी अपनी बिरिया, सब नचावत को नहीं पावत और पंडित पुरोहितों के तथाकथित के, चक्कर में पड़े हुए नास्तोवे तुम्हें बहुत नचाएंगे लेकिन पाओगे तुम कुछ भी नहीं पाया उन्होंने स्वयं नहीं लेकिन फिर तुम उनसे राजी कैसे हो जाते हो उनसे राजी होने का कारण वे जानते हैं कला कला सीधी साफ है कुछ बहुत जटिल नहीं तुम जो चाहते हो वही कहते तुम्हारी मान्यताओं को सहारा देते तुम्हारी मान्यताओं को पुष्ट करते तुमसे अहंकार नहीं छीनते तुम्हारे अहंकार को और बल देते कहते हैं तुम महान हो कहते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि तुम धन्यभागी हो कि नमालुम कितने जन्मों के पुण्यों के कारण तुम इस पुण्य भूमि में पैदा हुए हो और तुम्हारा अहंकार फूल के कुप्पा हो जाता है कहां की पुण्य भूमि किन जन्मों के पुण्य कहीं कोई पुण्य की गंध तो दिखाई पड़ती नहीं लेकिन तुम अकड़ जाते हो तुम फूल जाते हो तुम प्रसन्न हो जाते हो तुम जो चाहते हो सांत्वनाए वे तुम्हें देते हैं सत्य नहीं सत्य तो चोट करता है सत्य तो झकझोरता है सत्य तो आंधी है अंधड़ है सब धूल धास तुम्हारी ले जाएगा ओड़ाकर सूखे पत्ते गिरा देगा और अगर तुम ज्यादा अकड़े तो बड़े बड़े वृक्ष भी अकड़ में गिर जाते अंधड़ जब आता है तो घास के पौधे बच जाते बड़े वृक्ष गिर जाते क्योंकि घास के पौधों को एक कला आती झुक जाने की कला वह अंधड़ के साथ ही झुक जाते वो अंधड़ से लड़ते नहीं वो अंधड़ से राजी हो जाते वो आंधी के साथ ही डोलते आंधी का उपयोग कर लेते आंधी जा चुकी होती घास के पौधे फिर खड़े हो जाते ताजे और भी ताजे धूल गई वो ले गया और बड़े वृक्ष अकड़ के खड़े रहे गिर गए तो फिर उठ सकते नहीं सत्य तो आंधी है तूफान है, सांत्वना नहीं मलहम पट्टी नहीं सर्जरी है और तुम अगर सांत्वना खोज रहे हो तो तुम जरूर किसी चक्कर में पड़ जाओगे वो तुमसे वही कहेंगे जो तुम चाहते हो तुम चाहते हो कोई तुम्हें भरोसा दिला दे कि मरने पर भी तुम मरोगे नहीं तो तुम्हारे पंडित पुरोहित उद्घोषणा करते रहते हैं आत्मा अमर मैं नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है मैं इतना ही कह रहा हूं कि आत्मा अमर है ये जानना होता है ये पंडित पुरोहितों के कहने से आत्मा अमर नहीं होती मगर तुम सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हो तो तुम कहते हो ठीक है दे ही जाएगी तो जाने भी दो हम तो रहेंगे ये हम ये अहंकार बचा रहे तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाता है तुम राजी हो जाते हो फिर तुम हजार नाच नाचने को राजी हो जाते हो फिर वो कहें कि यहां पूजा चढ़ाओ यहां फूल लगाओ यहां बत्ती लगाओ यहां आरती उतारो तुम राजी क्योंकि उन्होंने तुम्हारी आरती पहले ही उतार दी उन्होंने कहा कि तुम अमर उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ और करना नहीं पूजा पाठ करो सब पाप कट जाएंगे उसकी अनुकंपा अपार है वो तुम्हारे सब पाप काट देगा तो वो तुम्हें नचवाते हैं कि तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहो कि तुम तो गीताओं को दोहराते रहो कंठस्थ करते रहो सवे नचावत नहीं पावत मारत मुंह मुंह मरिया और इस तरह बस मुंह से मुंह मारते मारते बकवास ही बकवास करते करते वे खुद भी मरते और तुम्हें भी ले डूबते अब की बेर सुनो नर मूढ़ो बहूर न ले अवतरिया गुलाल कहते हैं लेकिन अब की बार मैं तुमसे कहता हूं कि हे मूढ़ो अब जागो अब सुन लो ताकि फिर तुम्हें दोबारा पैदा ना होना पड़े ताकि फिर तुम्हें दोबारा इस जाल में इस जंजाल में इस अंधकार में ना उलझना पड़े कह गुलाल सतगुरु बलिहारी अगम गम तरिया अगम है इस भवसागर को पार करना लेकिन गुलाल कहते हैं सतगुरु मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है कोई मिल जाए जो उस पार पहुंच गया किसी की उपस्थिति तुम्हारे लिए प्रमाण बन जाए उस पार पहुंचने की तो असंभव भी संभव हो जाता है फिर तुम्हारे जीवन में एक नई किरण का सूत्रपात होता है तुम फिर वही नहीं रह जाते तुम जो हो तुम वह होने लगते हो जो तुम्हें होना चाहिए जीवन की जगी आग दिग्ध दहंत दहके पवन आंदोलित हुलास छलछल छल, छल के विलास सौरभ के मेले हैं ठोर ठोर आस पास पुष्प को मिला सुहाग मधु महंत महके दिग दिग्दहंत दहके कन कनबतियां कलियों की बरजोरी अलियों की मौसम के अधरों पर गजलें रंगरलियों की जय जै जयवंती विहाग रागवंत चहके दिग्ध दहंत दहके जिस दिन सदगुरु मिलता है उस दिन वसंत आ जाता है जीवन की जगी आग दिग्ध दहंत दहके छो तरफ होलास छा जाता है पवन आंदोलित होलास छलछल छल के विलास सौरभ के मेले ठोर ठोर आस पास पुष्प को मिला सुहाग जब गुरु मिलता तो ऐसी ही घटना मिलती जैसे पुष्प को मिला स्वाग मधु महंत महके दिग दहंत दहके तुम अभी कली की तरह हो फूल हो सकते हो तुम अभी बीज की तरह हो वृक्ष हो सकते हो लेकिन बीज किसी वृक्ष को देख ले तो भरोसा आए संभावना का नहीं तो आदमी अपने को उतना ही मान लेता है जितना है उससे ज्यादा हो सकता है इसकी कल्पना ही नहीं उठती कनबतियां कलियों की बरजोरी अलियों की मौसम के अधरों पर गजलें रंगरलियों की जय जै जयवंती विहाग रागवंत चहके दिग्दहंत दहके सदगुरु कौन कैसे पहचानोगे ये सवाल पुराना और नित नया नित नूतन कैसे पहचानोगे गुरु तो बहुत है गुरुडमे बहुत है सदगुरु कौन गुरुओं की इस भीड़ में सदगुरु को कैसे पहचानोगे कुछ सूत्र सहयोगी हो सकते हैं पहली बात जो सदगुरु नहीं है वो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करेगा जो सदगुरु है वो तुम्हारी अपेक्षाओं को धूलधूषित कर देगा जो सदगुरु नहीं है वो हमेशा तुम्हारी मान्यताओं का समर्थन करेगा और जो सदगुरु है वो तुम्हारी मान्यताओं का खंडन करेगा क्योंकि मान्यताओं के सहारे ही तुम्हारा मन जी रहा है मान्यताएं गिर जाएं तो मन गिर जाए और मन गिर जाए तो चैतन्य जग जाए जो गुरु है और सदगुरु नहीं वो परंपरावादी होगा पुराणवादी होगा लकीर का फकीर होगा वो तुम्हारे अतीत को ही पीटेगा अतीत के ही गुणगान गाएगा क्योंकि अतीत में ही तुम्हारा अहंकार जितना महान तुम्हारा अतीत उतना तुम्हारा बड़ा अहंकार जो सदगुरु है वो तुम्हारे अतीत को छिन्न भिन्न कर देगा वो कहेगा कोई अतीत नहीं जो बीता सो बीता जो गया सो गया और जो अभी नहीं आया है नहीं आया है सदगुरु तुम्हें वर्तमान में ठहराने के सारे उपाय करेगा उन्हीं उपायों का नाम प्रार्थना है ध्यान है। प्रार्थना का अर्थ परमात्मा के साथ हाथ जोड़ के कुछ बातचीत करना नहीं प्रार्थना का अर्थ है प्रेम में झुक जाना इस अस्तित्व के प्रेम में झुक जाना भीग जाना आर्द्र हो जाना और ध्यान का अर्थ कोई राम राम जपना नहीं ध्यान का अर्थ है शून्य हो जाना मिट जाना प्रेम और ध्यान का अंतिम अर्थ एक ही है मिट जाना शून्य हो जाना सदगुरु तुम्हें मिटने की कला सिखाएगा तुम्हें शून्य होने की कला सिखाएगा साधारण गुरु मिथ्यागुरु तुम्हें भरेगा जानकारियों से और सदगुरु तुम्हारी जानकारियों को छीन लेगा सदगुरु तुम्हें फिर आश्चर्य से भर देगा क्योंकि ज्ञान को हटा लेगा मिथ्यागुरु के पास किताबों की गंध होगी मिथ्यागुरु तो ऐसा है जैसे सूखा फूल किताबों में दबा के रख देते हैं ना सूखा फूल न गंध जीवन किताबों में दबा हुआ फूल बस फूल का आभास मात्र समझो कि फूल की तस्वीर फूल भी नहीं सदगुरु खिला हुआ फूल अभी उसकी जड़ें भूमि में है अभी हरे पत्तों पर उसका नृत्य चल रहा है सदगुरु जीवंत घटना है किन्हीं सहारों पे खड़ा नहीं होता वेद ना हो कुरान ना हो बाइबल ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता सदगुरु का कुछ भी नहीं छीनेगा, लेकिन मिथ्यागुरु का सब छिन जाएगा उसके तो प्राण वही है वो तो तोतों की तरह रट रहा है तोतों में भी कहते हैं थोड़ी ज्यादा अकल होती पंडितों से तो थोड़ी ज्यादा होती मैंने सुना है एक तोते को खरीदने एक पंडित गया था सुनी उसने खबर कि अनूठा तोता आया है तोते वाले की दुकान पर गायत्री मंत्र बोलता है नमोकार मंत्र बोलता है गया देखने बड़ा शुद्ध उसका उच्चारण था उसने पूछा दुकानदार से कि क्या इशारे से ये गायत्री बोलेगा तो दुकानदार ने कहा आप देखते इसके बाएं पैर में छोटा सा धागा लटका हुआ है वो किसी और को दिखाई नहीं पड़ता पतला सा धागा काला धागा बस आप जरा सा वो धागा खींच देना जिसको आप दिखला रहे होंगे उसको पता भी नहीं चलेगा उसके धागे को खींचते ही बाएं पैर के ये गायत्री मंत्र बोलता है और अगर नमोकार मंत्र सुनना हो तो दाएं पैर में वैसा ही धागा बंधा हुआ है उसे आहिस्ता से खींच देना किसी को पता नहीं चलेगा और ये तत्ण नमोकार मंत्र बोल देता है पंडित ने पूछा और अगर दोनों धागे एक साथ खींच दें तो तोता बोला उल्लू के पट्टे दोनों एक साथ खींचोगे तो मैं नीचे नहीं गिर जाऊंगा तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल होती पंडित तो बिल्कुल तोते पोपट पंडित के भीतर तुम्हें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा उसका अस्तित्व प्रमाण नहीं देगा उसके आसपास आभा नहीं होगी उसके आसपास गंध नहीं होगी उसके आसपास सत्य का कोई आभास भी नहीं होगा हा दोहराएगा वह अगर तुम खुली आंख से देखते रहो तो बहुत अड़चन ना आएगी मिथ्या को सदगुरु से अलग कर लेने में और सदगुरु के पास बैठते ही तुम्हारे हृदय में कुछ होना शुरू हो जाएगा आंखें गिली हो सकती हैं तुम बेबस हो सकते हो कल मीरा यहां बैठे बैठे रोने लगी उसने अपने को बहुत रोका मैं देख रहा था वो अपने को रोकने की हर चेष्टा कर रही थी नहीं रोक पाई समझदार है तो उसे बड़ी अड़चन भी हो रही थी कि कोई क्या कहेगा और ये भी उसे पता था कि सामने ही बैठकर मेरे बोलने में बाधा डाल रही है फिर बाद में उसने पत्र लिखा कि मुझे क्षमा करना मैं अवस हो गई रोककर भी ना रोक सकी बस हो ही गया जितनी चेष्टा की उतनी ही मुश्किल हो गई सदगुरु के पास तुम्हारे हृदय के तंतु अनायास नाचने लगते वहां से तुम ज्ञान लेकर नहीं लौटते एक सुर भी लेकर लौटते हो अब की बेर सुनो नर मुढ़ो बहुर नल्यो अवतरिया कह गुलाल सतगुरु बलहारी भव सिंधु अगम तमतरिया तन में राम और कित जाए वो कहते कहा जा रहे हो खोजने तन में राम और कित जाए घर बैठल बेटल रघुरा अल्लाहसु का वचन याद आता है। लाहु ने कहा है सत्य को पाने के लिए अपने कमरे को भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं कमरे से अर्थ घर का नहीं कमरे से अर्थ देह का ही है कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर विराजमान है तलाशना है तो वहां तन में राम और कित जाए थोड़ी भीतर तलाश करनी हम तो बाहर बाहर भागे रहते 24 घंटे बाहर बाहर भागे रहते हमारी धारणा यह कि जितनी तेजी से भागेंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे इसकी फिक्र ही नहीं है कि बाहर कोई कभी कहीं पहुंचा नहीं दौड़े बहुत लोग गिरे अंततः धूल में गिरे कब्र में मिले बड़े बड़े दौड़ने वाले कहां पहुंचे सिकंदर कहां पहुंचे नेपोलियन कहा पहुंचे तुम कहां पहुंच जाओगे मगर हमारा मन कहता है अगर नहीं पहुंच रहे तो उस अर्थ है तुम धीमे धीमे दौड़ रहे जरा तेजी से दौड़ो उसका भी तर्क साफ समझ में आ जाता है हमें कि बात तो ठीक है धीरे धीरे दौड़ोगे इतनी दौड़ मची है इतने लोग जा रहे हैं पिट जाओगे जरा तेजी से दौड़ो ये संघर्ष है दुनिया ये प्रतिस्पर्धा है दुनिया यहां टक्कर मारो जोर से यहां किसी की फिक्र ना करो लोगों के कंधों पर सिर रखो लोगों के सिरों की सीढ़ियां बनाओ मगर चढ़ो लक्ष्य सामने रखो कि दिल्ली पहुंच कर रहेंगे कि दिल्ली दूर नहीं और दिल्ली जाके क्या करोगे दिल्ली में राजघाट जो दिल्ली गया वो राजघाट पहुंच जाता फिर पड़े चारों खाने चित्त राजघाट बाहर दौड़ दौड़ के सिवाय मृत्यु के कुछ हाथ आता है मगर सब दौड़ रहे इसलिए स्वभाव था हम भी दौड़ने लगते भीड़ का एक प्रभाव होता है अगर तुम पचास सौ के साथ कहीं जा रहे हो अगर सब तेज चल रहे हो तो तुम भी तेज चलने लगते हो बिना इसकी फिक्र किए कि जा कहां रहे पहले पूछ तो लें किस लिए जा रहे हैं नहीं लेकिन उनकी तेजी संक्रामक होती बीमारी की तरह लग जाती अगर दो चार सौ की भीड़ मस्जिद में आग लगाती कि मंदिर में आग लगाती तुम भी आग लगाने में सम्मिलित हो जाते हो हिंदू धर्म खतरे में कि इस्लाम खतरे में खतरे में है तो रहने दो तो खतरे में इस्लाम के ना होने से क्या बिगड़ जाएगा कि हिंदू धर्म के ना होने से क्या बिगड़ने वाला है होने से ही क्या भला हो गया है अच्छा ही खतरे में मगर सुना कि इस्लाम खतरे में कि तुम चले और तुम्हें कभी इस्लाम की खबर नहीं आती खबर ही तब जब खतरे में होता है हिंदू धर्म से तुम्हें कुछ और लेना देना नहीं मगर अगर कोई चिल्ला दे कि खतरे में कि बस भागे फिर तुम ऐसा काम कर गुजरोगे जो तुम अकेले कभी भी नहीं कर सकते थे मनोवैज्ञानिक इस पर बहुत खोज करते और वो कहते हैं भीड़ का एक अपना अलग मनोविज्ञान होता है व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता जो काम अगर एक एक मुसलमान से पूछो कि तुमने ये जो मंदिर जलाया तुम अकेले जला सकते थे तो वो कहेगा कि नहीं एक एक हिंदू से पूछो कि तुमने ये जो मस्जिद जला दी तुम अकेले जला सकते थे वो कहेगा कि नहीं मुझे ख्याल नहीं आता जलाने का यह बात ही गलत लगती मगर भीड़ जला रही थी मैं क्या करूं मैं तो सम्मिलित हो गया हमें सम्मिलित होने की आदतें हो गई जहां भीड़ जा रही हम उसी तरफ चल पड़ते और सारी भीड़ बाहर जा रही है उस संबंध में सब राज्य हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध सब बाहर जा रहे हैं छोटा सा बच्चा अनुकरण करना सीखता है बाप जहां जा रहे हैं वो भी करने लगता है वही आसपास के लोग जो कर रहे हैं वो भी करने लगता है भाई सबको कहीं पहुंचना है बाहर कोई नहीं बताता कहां पहुंचना है सब उससे कहते हैं बड़े होके पता चल जाएगा और बड़े होते होते तक वो इतना बुद्धू हो जाता है फिर खुद भी नहीं पूछता कि कहा जा रहे हो फिर वो अपने बच्चों को कहने लगता घबराओ मत जब बड़े हो जाओगे तुमको भी पता चल जाएगा किसी को पता नहीं चल रहा है कहां हम जा रहे हैं क्यों हम धन इकट्ठा कर रहे हैं क्यों पद क्यों प्रतिष्ठा क्या मिलेगा क्या खाक मिल जाएगा अगर सारी दुनिया भी तुम्हें जान लेगी अगर तुम्हारा नाम दीवाल दीवाल पर भी होगा तो भी क्या हो जाएगा क्या पालोगे और जिसे तुम पाने की तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है से तुम खोजने निकले हो वो खोजने वाले में मौजूद है चलो उसको ही ध्याए उसकी ही तलाश करें आओ फिर से ध्याए चंद्रमुखी संध्याए और सूर्यमुख सबेरे गोपन व्यापारों को कहा नहीं जाता है किंतु कहे बिन भी तो रहा नहीं जाता है आओ पुनः रचाएं संकेत की रिचाएं और सप्तपदी फेरे और सूर्यमुख सबेरे राग रंगी चितवन में ओर छोर बंद जाएं परवत से मंसूबे बिन साधे सद जाएं आओ फिर पिघलाएं अलगाव की सिलाएं और अजनबी अंधेरे और सप्तपदी फेरे आलिंगित श्वासों में फिर आदिम गंध भरें दुष्यंती रागों में शाकुंतल छंद भरें आओ पुनः जगाएं सोई स्वर बलगाएं और गीत धन और गीत वन घनेरे और सप्तपदी फेरे आओ फिर से ध्याएं चंद्रमुखी संध्याएं और सूर्यमुख सवेरे चांद भी भीतर है और सूरज भी भीतर है भीतर तुम्हारे पूरा आकाश है उस भीतर की विराटता का नाम राम है तन में राम और कित जाए और भाई तुम कहां चले गुलाल कहते जितना दूर निकल जाओगे अपने से उतने ही राम से दूर निकल जाओगे भीतर आओ लौटो घर बैठल बेटल रघुराए मैं तुमसे कहता हूं घर बैठे बैठे उस परम सत्य से मिलन हो जाता है कहीं जाना नहीं पड़ता इंच भर यात्रा नहीं करनी पड़ती जोगी जति बहु भेष बनावे, जोगी हैं, यति हैं न मालूम क्या क्या वेश बना रहे हैं कोई धूल लपेटे बैठा है किसी ने तलक टीके लगा रखे कोई उल्टा खड़ा हुआ है किसी ने उल्टे सीधे शरीर को तोड़ा मरोड़ा है इस सबसे क्या लेना देना क्यों राम को सता रहे हो जरा सोचो तो जब तुम सिर के बल खड़े हो तो राम पे क्या गुजर रही कि जब तुम उपवास कर रहे हो तो किसको उपवास करवा रहे हो राम को ही करवा रहे हो क्योंकि वही तो बैठा तुम्हारे भीतर जब कांटों की सेज पे सो रहे हैं तो किसको सुला रहे हो क्यों व्यर्थ के उपद्रव खड़े कर रहे हो मगर इन व्यर्थ के उपद्रवों का बड़ा सम्मान है इनसे अहंकार को तृप्ति मिलती है आदर मिलता है जोगी बहु बहुष बनावे फिर नमालुम किस किस तरह के वेश बनाते हैं लोग अगर तुम जोगियों के अलग अलग वेश देखो अलग अलग उनके रंग ढंग देखो तो बड़े हैरान हो जाओगे एक से एक मुड़ता दिखाई पड़ेगी हालांकि हर मुड़ता कहीं किसी बहुत गहरे सत्य से शुरू हुई जैसे तुम्हें मिल जाएंगे कन जोगी जो कान को फाड़ लेते अब हुआ ना पागलपन कान के फाड़ने से क्या होगा लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हुई एक महान सदगुरु से गोरख से गोरख के मानने वाले अपने को कनफटा जोगी कहते और गोरख ने कहा था ये कि फाड़ो अपने कान के पर्दे ताकि मुझे सुन सको और इन मूढ़ों ने कान के पर्दे वगैरह तो नहीं फाड़े कान ही फाड़ लिया गोरख भीतर की बात कर रहे हैं कि बहरे ना रहो वज्र वधिर हो तुम थोड़ा सुनो हम क्या कह रहे हैं? इन्होंने कान फाड़ के बैठ गए मैं दिल्ली के घर में मेहमान था जिनके घर मेहमान थे, वो किसी महात्मा के बड़े भक्त थे उन्होंने कहा कि हमने महात्मा जी को भी आपसे मिलने बोलाया बड़े अद्भुत महात्मा है मैंने कहा उनकी खूबी क्या कहा लंगोट के पक्के खूब खूबी बताई खैर ठीक है अब आ रहे हैं तो लंगोट के पक्के सच में वो लंगोट के पक्के थे ऐसा कसकर लंगोट बांधा हुआ था कि भीतर के राम पे क्या गुजर रही होगी ब्रह्मचरिकार्थ लंगोट का पक्का होना हो गया हजार तरह की मूर्ताएं चल पड़ी और एक से एक वेश दुनिया में वेशभूषा प्रतियोगिताएं होती हैं ये तो भला हो जोगी जतियों का कि भाग नहीं लेते नहीं तो उनको कोई जीता उनको कोई जीत नहीं सकता और वो जैसी कारगोजारियां कर सकते दूसरा कर भी नहीं सकता उसका उनको बहुत अभ्यास होता है मुझे याद है एक योगी मेरे गांव में हुआ करते थे वो किसी को भी डरा के पैसे ले लेते थे और उनके डराने का ढंग ऐसा था कि कोई भी डर जाए सिर्फ लंगोटी बांधते थे वो और साथ में एक जंजीर रखते थे और एक बड़ी चट्टान चट्टान जंजीर में बंधी हुई उसको लेके वो चलते थे और किसी के भी घर के सामने खड़े हो जाए वो जितना मांगे कि पांच रुपए चाहिए कि दस रुपए चाहिए तो देना पड़े अगर ना दो तो वहीं भीड़ लगा के उपद्रव खड़ा कर दे उपद्रव उनका ये था कि वो जन्नेन्द्री में अपना लंगोट निकाल के फेंक दे थे और जन्नद्री में जंजीर बांध के जन्नद्री से उस चट्टान को उठवा के दिखाते भीड़ लगी जाए और घर के बाल बच्चे स्त्रियां लोग कहें भैया तुम पांच रुपया लो जाओ ये काम तुम कहीं और दिखाना और वो कहे ये तो कुछ नहीं अरे चलती कार को खींचूं अगर तुम्हें यह सब जोगी जतियों का तमाशा देखना हो तो कभी कुंभ के मेले में पहुंच जाना चाहिए वहां सब कम वक्त इकट्ठे होते हैं उनका दर्शन करके तुम्हारा चित्त बड़ा प्रसन्न होगा जोगी जति बहु भेष बनावे आपन मनवा नहीं समझावे और सब उपद्रव करते एक बात भर नहीं करते कि अपने मन को हल नहीं करते उस मन के पार नहीं जाते पूजें पत्थर जल को ध्यान पत्थर को पूजेंगे जल का ध्यान करेंगे सूर्य नमस्कार हो रहा है पत्थरों पर रंग पोत लेंगे और देर नहीं लगती किसी भी पत्थर पर रंग पोतलो हनुमान जी हो गए पूजा शुरू मैंने सुना एक सूफी फकीर अपने शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुआ और जब वो जाने लगा यात्रा को वो काबा की यात्रा को जा रहा था तो जिस गधे पे बैठ के वो यात्रा कर रहा था वो अपने शिष्य को दे गया फकीर तो चला गया अब शिष्य ने कहा कि गुरु का गधा है कोई साधारण गधा तो है नहीं है इसकी सेवा करो तो वो उस गधे की सेवा करता था संयोग की बात गधा मर गया ज्यादा सेवा की होगी कि गधों को सेवा की आदत होती भी नहीं कुछ ज्यादा ही सेवा कर दी दिखता है ज्यादा नहला धुलाया होगा रगड़ रगड़ के उसको खात्मा कर दिया वो मर गया मर गया तो उसने उसकी समाधि बनाई और समाधि में बैठकर रो रहा था क्योंकि गुरु एक दान दे गए थे एक भेंट कर गए थे पता नहीं क्या राज था इसमें और ये मर गया अब जो कर सकते थे समाधि बना दी संगमरमर की उसमें बैठा रो रहा था फूल चढ़ा के गांव में और लोग आए उन्होंने भी देखा तो सोचा कि जरूर कोई महापुरुष की समाधि और कोई फूल चढ़ा गया कोई पैसे चढ़ा गया चढ़ौतरी बढ़ने लगी वो आदमी वहीं बैठा रहा चढ़ौतरी इकट्ठा करने लगा वो धीरे धीरे वहां एक उसने मंदिर बना लिए, गधे की तो बात ही भूल भाल गया वो काफी भीड़ भाड़ इकट्ठी होने लगी वहाँ लोग मनोतियां करने लगे मनोतियां पूरी भी होने लगी मनोतियों का बड़ा मजा है अगर सौ आदमी मनोती करें गधे की कब्र ही हो तो भी पचास की तो गणित के नियम से ही पूरी हो जाने वाली जिनकी पूरी हो गई वो तो चढ़ोतरी चढ़ाने आएंगे और जिनकी पूरी नहीं हुई वो किसी और गधे की कब्र की तलाश करेंगे धीरे धीरे जिनकी पूरी होंगी उनकी भीड़ बढ़ती जाएगी और जब हजारों लोग कहेंगे कि हमारी मनोती पूरी हुई हमारी पूरी हुई तो नए आने वाले लोग भी सम्मोहित होते कि जब इतने लोगों की पूरी हुई तो हमारी भी होगी क्यों नहीं होगी अरे श्रद्धा का तो फल मिलता ही है फिर काबा से गुरु वापस लौटा इधर तो मंदिर बन गया था समाधि लग गई थी गुरु को देख के शिष्य को याद आया कहरे ये क्या मैंने किया एकदम गुरु के पैर पकड़ लिएगा क्षमा करिए माफ करिए मगर आप बड़ा चमत्कारी गधा दे गए थे लोगों की मनोतियां पूरी हो रही और लोगों की हो या ना हो मेरे तो भाग्य खुल गए धन की बरसा हो रही झरक मोती, मेले ही लगा रहता है यहां गुरु ने कहा तो फिक्र मत करिए गधा था ही चमत्कारी इसकी मां भी बड़ी चमत्कारी थी शिष्य ने पूछा कि इसकी मां के संबंध में कुछ समझाइए उनका समझाना क्या अरे जैसे तू इसकी कब्र का मजा ले रहा हम इसकी मां की कब्र का मजा हम ले रहे हैं हमारे गांव में इसकी मां की हमने कब्र बनवा ली एक खानदानी चमत्कारी था यह कोई साधारण गधा नहीं था बड़ा पहुंचा हुआ गधा था पत्थर पूजे जाते मिट्टी पूजी जाती पानी पूजा जाता किससे तुम पूजा करवा रहे हो और कभी इसका सोचा है पत्थर के सामने किसको झुका रहे हो राम को झुकने के लिए कहां कहां ले जा रहे हो राम की कितनी कवायतें करवा रहे हो पूजय पत्थर जल को ध्यान खोजत दूरई कहत पिसान धूल हाथ लगती है जिंदगी भर में मगर धूल को तुम आटा समझ रहे हो धूल बटोर रहे हो और समझ रहे हो भोजन है। मिट्टी पत्थर इनसे पुष्टि नहीं होगी इनसे तृप्ति नहीं होगी इनसे परितोष नहीं होगा आशा त्रस्ना कर थीर। असली काम कब करोगे कि तृष्णा को थिर करो कि वासना की दौड़ को रोको कि भविष्य की आशा का त्याग करो आशा तृष्णा करे न थीर दुविधा मातल फिरत शरीर और आशा तृष्णा के चक्कर में पड़े हुए पागल हुए दीवाने हुए दुविधा मातल शब्द बड़ा प्यारा है अंग्रेजी में एक शब्द है स्कीजो ठीक है इसका अनुवाद दुबिधा मातल जो दो में बट गया है उसको कहते हैं स्कीजो जो एक नहीं है जो दो है पल में कुछ पल में कुछ और करीब करीब सभी इसी हालत में अभी देखो तो बड़े प्रसन्न थे अभी देखो तो रो रहे हैं। अभी देखो तो बड़े प्रेमपूर्ण मालूम हो रहा था अभी देखो तो लट्ठ लेके खड़े हो गए अभी कहते थे तुम्हारे बिना ना जी सकूंगा आप कहते हैं कि तुम्हें बिना मारे ना जी सकूंगा जरा लोगों का तुम दुविधा मातल दो में बटे हैं और दीवाने हैं दुविधा मातल फिर शरीर लोग पुजाव ही घर घर धा और इनकी आकांक्षा एक ही कि लोग इनको पूछे इनकी आकांक्षा परमात्मा पाने की नहीं पूजा मिले सम्मान मिले सत्कार मिले लोग कहें संत हो तुम महात्मा हो तुम लोग पूजा वहीं घर घर धाय और इसके लिए घर घर जाते हैं। बजाते हैं चमीटा घर घर के सामने दोजक कारण गमा ग और इस अहंकार की पूजा से नरक में पड़ोगे दोजक कारण विस्त ग और नरक के लिए बहिष्ट को स्वर्ग को गमा रहे हो अहंकार शून्य होना स्वर्ग को पा लेना अहंकार पूर्ण होना नरक में पड़ जाना सुर नर नाग मनुष्य अवतार बिन हर भजन न पावई पार एक बात पक्की स्मरण रखना कि परमात्मा की स्मृति जब तुम्हारे प्राण प्राण में ना उठने लगे श्वास श्वास में ना उठने लगे तब तक भटकते ही रहोगे तब तक कितने ही पत्थर पूजो कितनी ही गंगा जाओ कितनी ही काशी कितने ही काबा कुछ लाभ नहीं होने का रोए रोए से प्रभु का स्मरण उठना चाहिए मैं अकिंचन बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे दर्द की सरिता उफनती ढह रहे मन के कगारे मैं जिधर भी देखता हूँ बेबसी आँचल पसारे आज निष्फल हो रहे हैं धैर्य के परितोष सारे धार का तृण बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे आंसुओं के पालने में पीर ने मुझको झुलाया झुलायाद के गीले करों ने थपकियाँ देकर सुलाया ोरियों के संग जगते दुहमुहे सपने विचारे धूल का कण बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे शब्द से इतना भरा हूं हो रही वाणी पढ़ सको तो स्वयं पढ़ लो याचनाओं की कहानी हिचकियों में डूबती हैं करुण गीतों की पुकारें फिर चिर निमंत्रण बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे सब तरफ परमात्मा मौजूद है अगर तुम्हें भीतर दिखाई पड़ जाए तो फिर द्वार द्वार में वही मौजूद है पत्ते पत्ते में वही मौजूद है मगर पहला अनुभव होना चाहिए स्वयं के भीतर और वह अनुभव एक ही तरह हो सकता है हरी भजन, हरिभजन भजन औपचारिकता नहीं होनी चाहिए औपचारिकता हुई तो व्यर्थ अनौपचारिक होना चाहिए औपचारिक का अर्थ है करना है इसलिए कर रहे हैं कर्तव्य निभा रहे हैं कि रोज पांच मिनट बैठ के माला फेर लेते हैं हरि भजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं कि समय खराब ना हो आंख खोल खोल के घड़ी देखते रहते हैं कि पांच मिनट तो नहीं हो गए ऐसे नहीं चलेगा प्राणपूर्ण होना चाहिए आह्लादपूर्ण होना चाहिए मस्ती में डूब के होना चाहिए समय भूल के होना चाहिए कणकण नाचे तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित हो हर सोन मास से भरे तब जानना के भजन, और ये हो सकता है इसमें जरा अड़चन नहीं सिर्फ तुम्हारी चेतना जो बाहर दौड़ रही उसे भीतर की तरफ दौड़ाना है भीतर दौड़ते ही हरि भजन शुरू हो, तो हो जाता है क्योंकि राम का अनुभव होता है तो उत्सव शुरू हो जाता है लोह फिर से आ गए मिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया फिर अली के दल आए बगिया के गुनगुन गाए सौरभ के मृगछने कस्तूरी घन लाए गोरे कुछ सांवरे प्रसून हुए बावरे लो फिर से आ गए खिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया फिर यम संयम डोले मंथ्रुए मिठ बोले फगुनाहट कणकण में वासंती रस घोले सीप सरी की पलकें मादक सपने छलकें फिर आए प्रण के वरण छिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया फिर सांसें गरमाई अंगारे भरलाईं चंदन तन कसने को फिर बाहें अकुलाई अंग अंग में अनंग छेड़ रहा जल तरंग फिर आए उघड़े मन सिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया लौटो भीतर तो मिलन का क्षण आ जाए और एक दफे झलक मिल जाए स्वयं के भीतर जो विराजा है तो सारा जगत उसी के अस्तित्व से भर जाता है कारण धे रहत बुलाए और वो तुम्हें बुला रहा है रह, रह के बुला रहा है मगर तुम सुनो तब तुम इतने पोह में उलझे हो तुम इतनी दौड़ में लगे हो आपाधापी में कि सुने कौन तातें फिर फिर नरक समाए। और इसी आपाधापी में तुम बार बार नरक में गिर रहे हो बार बार दुख में गिर रहे हो अब की बेर जो जानो भाई कितनी बार कर चुके ये भूल अब जागो अब मत दौड़ाओ दो अवधि बिना कछु हाथ ना आई चूक जाओगे मनुष्य का जन्म तो फिर मुश्किल होगा ये अवधि ये ठीक ठीक समय जिसका उपयोग कर लो क्योंकि अवधि बिना कछु हाथ ना आई और किसी योनी में परमात्मा नहीं पाया जा सकता मनुष्य चौरास्ता है इससे सब तरफ रास्ते जाते चाहो तो वापस लौट जाओ चौरासी कोटि योनियों में चाहो तो परमात्मा की राह पकड़ लो सदा सुखद निज जानव राम और एक दफा भीतर की पहचान हो जाए तो पाओगे सदा सुख की बरसा हो रही झरत दसौ दिस मोती कहे गुलाल ना तो जमपुर धाम और नहीं ये किया तो गुलाल कहते मेरी मजबूरी है कहना पड़ेगा कि फिर जाओगे यम के हाथों में फिर फिर मृत्यु के हाथों में पड़ोगे क्रांति घट सकती परमात्मा के सामने झुक जाओ अपने भीतर ही झुक जाओ यो तो मेरा तन माटी है तुम चाहो कंचन हो जाए त्रषित अधर कितने प्यासे हैं तृष्णा प्रतिपल बढ़ती जाती छाया भी तो छूट रही है विरह दोपहरी चढ़ती जाती रोम रोम से निकल रही है जलती आहो की चिंगारी तो मेरा मन चिनगारी तुम चाहो चंदन हो जाए मेरे जीवन की डाली को भाई कटु की माया आज अचानक अरमानों पर सारे जग का पतझर छाया असमय वायु चली कुछ ऐसी पीत हुई चाहो की कलियां यो तो सूखी मन की बगिया तुम चाहो नंदन हो जाए अब तो सांसों का सरगम भी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 वाणी पर अधिकार तुम्हारा यो तो हर अक्षर छर मेरा तुम चाहो वंदन हो जाए झुको भीतर झुको अपने ही भीतर झुको वही काबा और वही कैलाश और भीतर झुक जाओ तो क्रांति घट जाए मिट्टी सोना हो सकती है सूखी बगिया नंदन हो सकती है टूटी वीणा फिर अपूर्व रागों से भर सकती है यों तो हर अक्षर छर मेरा तुम चाहो वंदन हो जाए आजित में